साधना की अद्भुत प्रणाली केनोपनिषद स्वामी आत्मानंद यहाँ पर भगवान शंकराचार्य भाष्य करते हुए लिखते हैं च मिथ्या ज्ञान मुपलब्यम सुरवदेवा मिथ्याभिमात् भवे युति तदनुकुंपया ब्रह्म के मन में ऐसा भाव आया कि ये देवता अश्रुओं के समान अपने अहम भाव के कारण कहीं मुझसे दूर न चले जाएं। इसलिए देवताओं पर कृपा करने के लिए वे यक्ष का रूप धारण करके सामने प्रकट होते हैं अब इन देवताओं ने देखा उस रूप को कोई पहचान नहीं पा रहा है वे परस्पर विचार करते हैं एक दूसरे से प्रश्न करते हैं यह कौन है क्या तुम जानते हो यह यक्ष कौन है देवताओं ने कहा कि हमें तो नहीं मालूम तब देवताओं ने इंद्र से कहा कि भगवान आप अग्नि को भेजिए क्योंकि अग्नि तो जातवेद है अग्नि ने अपनी एक उपाधि जातवेद लगा रखी थी देवताओं ने कहा अग्नि तो ऐसा मानता है हम सब कुछ जानते हैं तो इंद्र आप अग्नि देवता को यह जानने के लिए भेजिए कि यह यक्ष कौन है इंद्र ने अग्नि से कहा थे अग्निम अब्रुव ए तदि जानी ही किमिदम यक्ष मित तथेति हे अग्नि जाकर पूछो यह जान कर आओ कि वह यक्ष जो दिखाई दे रहा है वह कौन है उसने कहा तथा इति ठीक है मैं जाता हूँ और जान कर आता हूँ अब अग्नि देवता यक्ष के पास पहुँचते हैं उस समय यक्ष ने उससे एक प्रश्न पूछा तुम कौन हो अग्नि ने कहा मैं अग्नि हूँ मैं जात वेद हूँ अपने दोनों नाम एक साथ अग्नि बताता है जिससे उसका पूरा परिचय यक्ष को मिल जाए उसने दर्प से कहा मैं अग्नि हूँ उसे अपने अहंकार पर बहुत चोट लगी सारी दुनिया मुझे जानती है और यह यक्ष पूछता है कि तू कौन है फिर यक्ष ने पूछा तस्मिन तयी किम वीरियम इति तुम्हें क्या शक्ति है तुम में क्या विशेषता है अग्नि ने अहंकार से कहा अपीदम सर्वम दहेयम यदिदम इति। इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है जलाकर खाक कर दे सकता हूँ यक्ष ने कहा अच्छा इतनी शक्ति है संसार को जलाने की आवश्यकता नहीं इस छोटे से घास को जलाओ तो तस्मै तृणम निदधावेत तदहेती अग्नि उसे नहीं जला सका उसे अपने अपमान का बोध हुआ इस कथा के माध्यम से दर्शाया गया है कि मनुष्य अपने दर्प के कारण अपने अहमभाव के कारण सामने जो तत्व दिखाई देता है उसको नहीं समझ पाता है वह अग्नि जो दुनिया को जला सकता था उसके सामने घास का तिनका रखा गया यह तो अहंकार पर इतनी चोट पड़ी जैसे मैं कहूँ आप कौन हैं मैं कहूंगा मेरा नाम स्वामी आत्मानंद है और देखूंगा कि मानो वह परिचय ठीक ठीक ढंग से ग्रहण नहीं कर पा रहा है तो मैं अपने सामने लगाऊंगा मैं एम हूं अच्छा आप एम भी हैं किस में एम एस हैं गणित में एमएससी हूं एक छोटा सा प्रश्न रख दिया ये छोटा सा हल बताइए तो और जैसे मैं हल ना कर पाऊं और मेरा अपमान हो यहाँ पर भी एक छोटा सा घास का तिनका रख कर जलाने को कहा गया किंतु तदुप्रेय सर्वजेन तन शशाक दग्धुम सतत एवं निवृत्ते नैतक विज्ञात यदत यक्षमित अग्नि ने उसके पास जाकर सारी शक्ति लगा दी पर वह तिनका जला नहीं उसने आकर कहा कि मैं नहीं जान पाया कि यह यक्ष कौन है अग्नि की बड़ी तोहहीनी हुई अन्य देवता मुंह दबाकर हंसने लगे आज अच्छा सबक मिला है इसको जगत में बड़ा ढींग हाँकता था कि सब कुछ जान लेता है किंतु एक यक्ष को ही नहीं जान सका तब लोगों ने इंद्र से कहा भगवान अब जरा वायु को भेजिए क्योंकि वायु भी बहुत जींग हाँकता था वायु को भेजा गया